एक बार लंबे स्तर से ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ बोल एक बार तो मैं बोल चूका हूँ। दूसरी उसका कुछ नाम होना चाहिए जिससे कि हम उसका व्यवहार कर सकें उसका कोई नाम होना चाहिए और तीसरी वो वस्तु ज्ञान का विषय बन सके अर्थात हम उसको जान सकें समझ सके ये तीन विशेषता जिसमें हम उसको पदार्थ कहते हैं तो जैसे मान लिया एक दीवार है तो दीवार का अस्तित्व है दीवार का नाम है दीवार और हम उसको जान भी सकते हैं ये क्या चीज तो ये तीनों बातें इसके अंदर हैं, इसलिए दीवार को एक पदार्थ कह सकते हैं अब वो पदार्थ द्रवित भी हो सकता है कौन भी हो सकता है कोई तो कर्म भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है और ये तीन विशेषता उसमें होनी चाहिए तो उसको पदार्थ कहेंगे ठीक और फिर तो बोली जी बोली और तो बोलिए जी ये तद अनंतर है उसमें जो बचा तो उसमें बचा रहेगा काम लगेगा या पांच में से चार तो है उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर चार का नाम है उत्तर इन चार के हट जाने पर तदनंतर उसके पश्चात जो बच गया ऐसा तो जो बच गया पाँचवा पांच में से चार तो उत्तर से वो हट गए अब बाद में अंत में जो बच गया उसके हट जाने से मोक्ष होता है तो तदनंतर के पश्चात चार उत्तर उत्तर हट जाने के पश्चात जो बचा हुआ हो पाँचवा यह मतलब ठीक तो पांचवा बच गया दुख अंत वो ही था दुख से हो गया जी और कोई प्रश्न जन्म नहीं होगा तो तो अपने अपने आप आप ये सारे जाएंगे एक कारण को हटाते जाओ कार्य अपने आप हट जाएगा जन्म हट जाएगा तो अपने आप हैं और दुख हट गया बस इसी का नाम मोक्ष है जी ये मोक्षा तो फिर हाँ बिल्कुल तो आएंगे आत्मा, आत्मा और शरीर अलग अलग है इसको समझना तो प्रैक्टिकल ये है कि शरीर बुरा हो जाए तो ये मत ना बुरा होगा हाँ शरीर बुरा हो जाएगा आत्मा बुरा नहीं होता शरीर रोगी हो जाएगा शरीर मर जाएगा आत्मा नहीं मरेगा अब शरीर के मरने को लोग आत्मा का मरना समझ रहे तो मतलब वो भ्रांति में है अविद्या में है तो शरीर अलग है आत्मा अलग है इसका प्रैक्टिकल ये है कि शरीर रोगी हो जाए बुखार आ जाए आत्मा टूट जाए तो ये मसल ना कि मैं टूट जाऊ मैं ठीक ठाक हूँ अगर मैं ठीक ठाक हूं तो आपको अवसाद नहीं होगा डिप्रेशन नहीं आएगा परेशानी नहीं होगी टेंशन नहीं होगी चिंता नहीं होगी ये इसका प्रैक्टिकल नहीं, नहीं, नहीं, नहीं इसका अभ्यास कैसे करें रोज, रोज अभ्यास करो रोज दोहराओ शरीर रोगी हो जाए तो दुखी मत होना तो ये सोचना कि मेरा शरीर रोगी हुआ है मैं ठीक तो हूँ तो वैसा आपने मन में दोहराओ अगर आप ये मानते शरीर <laughs> और मैं आत्मा एक ही है और शरीर रोगी हो तो मतलब मैं, मैं बेकार हो गया ऐसा <clears throat> मानेंगे तो आप दुखी होंगे शरीर और आत्मा को अलग मानेंगे तो दुखी नहीं होगी शरीर रोगी होगा और आप दुखी नहीं होगी आत्मा सुखी दुखी नहीं होती। आत्मा ही होती है सुखी दुखी होता, शरीर दुखी होता। दुखी था था नहीं होता शरीर रोगी होता है दुखी तो आत्मा होता है सुखी दुखी होता है चेतन पदार्थ जड़ वस्तु सुखी दुखी नहीं होती शरीर जड़ या चेतन दो वो दुखी नहीं होगा आत्मा दुखी होगा एक तो रोग के कारण उसको कष्ट होगा ये तो हो गया भौतिक दुख दूसरा मानसिक रूप से भी दुखी होगा कि यदि वो शरीर और आत्मा को एक मानता है दोनों को तो कहेगा हाय में मर गया हाय कमजोर हो गया हाय मेरा सत्यानाश हो गया ये सोच सोच के वह चार गुना दुखी होगा और जो आत्मा और शरीर को अलग अलग मानता है वो ये जो मानसिक रूप से परेशानी हो रही है ये नहीं होगा बस इतने हो गए शरीर में आज बुखार है कोई बात नहीं दवा खा लेंगे थोड़ा आराम कर लेंगे हो जाएगा ठीक कल तक उसको इतना ही बुखार बस शरीर का ये दुख नहीं है कि हाई मेमरिया ये दुख नहीं होगा क्योंकि वो जानता है मैं अलग हूँ शरीर अलग है मैं आत्मा अलग हूँ इसको रोज दोहराना पड़ेगा दोहराते दोहराते दोहराते लंबे समय में जाकर यह दिमाग में बैठ जाएगा कि शरीर अलग है आत्मा अलग है उसका यही उपाय बार बार दोहराओ वर्षों तक दोहराओ वो शाब्दिक ज्ञान तत्व तो ज्ञान में बदल जाएगा।, जाएगा अपने आप हो। बार, बार दोहराना दो पड़ेगा वो अपने आप ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा बीस हजार बाद दोहराना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ शरीर में हूँ अभ्यास करना ठीक है हाँ जी बोलिए तो वो कैसे होता है अच्छा। दो प्रकार का प्रत्यक्ष है। एक इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है एक आंतरिक इंद्रिय मन से होता है मन से भी प्रत्यक्ष होता है इंद्रियों से भी होता है मन भी एक इंद्रिय है तो ये आखना कान ये बाह्य इंद्रिया हैं जो बाहर की चीजों का प्रत्यक्ष करती हैं और मन ऐसी इंद्रिय है जो अंदर की चीजों का प्रत्यक्ष करवाता है ये इंद्रिय भी साधन है और मन भी साधन है तो हमारे जो अंदर ईश्वर है आत्मा है सुख है दुख है जो अंदर की चीज हैं उनका आंतरिक प्रत्यक्ष होता है मन से अर्थात उसकी अनुभूति होती है रूपरानी तो ईश्वर में है तो बिना रूप रंग के अंदर से मन से ही उसकी अनुभूति होती है इसी का नाम प्रत्यक्ष है आंतरिक प्रत्यक्ष है तो जैसे कहा का इंद्रिया उत्पन्न प्रत्यक्ष बाहर सामने दीवार पे घड़ी लगी तो है तो घड़ी है अर्थ आंख इंद्रिय दोनों के सन्निकर्ष से हमको ज्ञान होता है कि ग्यारह बज रहे हैं बारह बज हैं ये बाह्य प्रत्यक्ष हो बाह्य इंद्रियो से आंतरिक प्रत्यक्ष में ईश्वर है अर्थ मन है इंद्रिय ईश्वर और मन का होगा आत्मा को उसकी अनुभूति हो जाएगी उसको ज्ञान हो जाएगा कि ईश्वर ऐसा है वो आंतरिक प्रत्यक्ष हो जाएगा ऐसे होगा ठीक तो खोला स्वामी है मन मन वो परिप्रत्यक्ष की बात आत्मा का मन से संपर्क होगा मन का इंद्रियों से होगा इंद्रियों का विषयों से होगा चलो घड़ी का ही उदाहरण लेते हैं मान लो मुझे देखना है कि घड़ी में क्या बज रहा है। तो मेरी इच्छा होगी ये देखने की कि घड़ी में क्या है। तो मैं आत्मा हूं पहले मन से संपर्क करूंगा कि मुझे घड़ी में देखना है क्या बजाय फिर मन से संपर्क करके मन को आंख के साथ जोड़ूंगा कि मुझे घड़ी दिखाओ घड़ी देखनी फिर मन आँख को धक्का मारेगा भाई घड़ी की तरफ देखो फिर आँख घड़ी से जुड़ेगी तो आत्म मन से मन आँख से और आँख घड़ी से चार चीजों का कनेक्शन हो गया आत्मा मन आँख और घड़ी जब इन चार का कनेक्शन होगा तो आँख का जब घड़ी से कनेक्शन होगा ये इंद्रिय है वो अर्थ है तो सनिकर्ष होते ही मुझे पता चल जाएगा कि घड़ी में क्या मिल रहा है उसका ज्ञान मुझे हो जाएगा तो इस तरह से प्रत्यक्ष होता है उसमें आत्मा मन इंद्रिय और वस्तु चार चीजों का कनेक्शन होता है तब प्रत्यक्ष होता है इसके बिना नहीं होगा ठीक है स्वामी जी कई दफा परमात्मा का नाम देते लेते आपको मॉनिटर तो करने जरूर हाँ जी होता है कारण ये है कि उस समय उसको मन में भावनाएं उभरती कि ईश्वर इतना अच्छा है और मैं अब तक ईश्वर से इतना दूर रहा मैंने ईश्वर का चिंतन नहीं किया ईश्वर का ध्यान नहीं किया सारा टाइम बर्बाद कर दिया खाने में पीने में पैसे कमाने में इधर उधर गप में तो मैं तो मूर्ख निकला इतना टाइम खराब किया मैंने क्यों नहीं किया अब तक इस तरह से उसके अंदर भावनाएं पैदा होती हैं जिससे उसके आंख में आंसू आ जाते हैं और कभी आ जाते हैं कोई बात नहीं चलो अब पहले लापरवाही कर रही अब तो समझ में आ गया कि ईश्वर से संपर्क जोड़ना चाहिए था तो अब जो हो गया से हो गया अब आगे के ये सावधान हो जाओ आगे पर हम नियमित रूप से सुबह शाम बैठ के ईश्वर का ध्यान करें और धीरे धीरे ये स्थिति फिर ठीक हो जाएगी तो ऐसे कभी कभी भावनाएं आ जाती हैं तो आंख में आंसू आ जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है कभी कभी हो जाए तो कोई बात नहीं रोज रोज नहीं होना चाहिए जी ठीक है तो अब आगे पाठ चलाएं ठीक बाकी फिर और कोई प्रश्न होने तो बाद में कर प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा हुई अब पांचवा सूत्र है जिसमें अनुमान प्रमाण की चर्चा करेगी बोलिए अथब पूर्वकम त्रिविधम अनुमान पूर्ववत शेषवत सामान्य अब ये दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण तो कहते हैं अथ है इसके पश्चात प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा करने के पश्चात अब अब आगे बताएंगे तत तत है वह वह कार्थ है यहां प्रत्यक्ष तो तत्पूर्वक अर्थ हुआ प्रत्यक्ष पूर्वक अर्थात जो अनुमान प्रमाण होता है वो प्रत्यक्ष के पश्चात होता है तथ्य प्रत्यक्ष पूर्व पहले प्रत्यक्ष होगा बाद में अनुमान होगा यदि किसी विषय में आपको पहले प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो अनुमान भी नहीं होगा ये जो अनुमान प्रमाण ये प्रत्यक्ष के सहारे पर चलता है जैसे किसी के काम टूट जाए तो लकड़ी का सहारा लेके चलता है लकड़ी न हो तो चल नहीं पाएगा जैसे लकड़ी का सारा नाम मिले तो वो भी चल नहीं पाएगा तो यह अनुमान भी लमरा है ये प्रत्यक्ष की लकड़ी के सहारे चलता है अगर प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो अनुमान भी नहीं होगा ये हो गया अर्थ तत्पूर्व का तीन प्रकार का हाँ जी त्रिविधम का क्या है तीन प्रकार का ये अनुमान तीन प्रकार का है अनुमान अनुमान प्रमाण अनुमान प्रमाण तीन प्रकार का है कौन कौन से तीन है आप लिखे हैं बोलिए पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम ये तीन प्रकार का है एक प्रकार का नाम है पूर्ववत। अब जैसे सुबह बात चल रही थी एक कारण होता है एक कार्य होता है दो पदार्थ है एक कारण पदार्थ है एक कार्य पदार्थ है मोटा उदाहरण है आटे और रोटी का आटा पहले होता है या रोटी पहले होती है आटा, आटा।, आटा।, आटा पहले होता है तो कारण पहले होता है कार्य बाद में होता है जिन दो पदार्थों में कारण कार्य संबंध हो और उन दो में जो पहले होगा वो कारण कहलाएगा जो बाद में होगा वो कार्य कहलाएगा तो आटे और रोटी में पहले क्या होता है आटा तो आटे को क्या बोलेंगे? कारण। और रोटी को कार्य बादल और वर्षा पहले क्या होगा पहले बादल होगा तो बादल को क्या बोलेंगे? कारण और वर्षा को कार्य ऐसे लकड़ी और कुर्सी लकड़ी को क्या बोलेंगे कारण और कुर्सी को कारण ठीक है समझ में आगे न तो दो पदार्थों में जो कारण कार्य संबंध होता है जिस कारण वस्तु से कार्य वस्तु उत्पन्न होती है तो उन दोनों में कारण कार्य संबंध है तो पूर्व का अर्थ पहले और पहले होता है कारण तो ये पहला अनुमान है पूर्ववत अर्थात कारण वाला अनुमान पूर्ववत्थ व कारण वाला अनुमान वाला। कार्य वाला तो इसका तात्पर्य है कि जब कारण वस्तु को देखकर कार्य वस्तु का अनुमान किया जाए उसको बोलेंगे बोलेगे अनुमान ठीक है तो कहीं कहीं पर हम दो में से एक वस्तु को देख लेते हैं हैं कारण हो और कार्य का अनुमान कर हैं। वहां पर ये प्रकार लागू होगा अनुमान अनुमान है अनुमान होगा जो आपके सामने नहीं है जो आपके सामने है वो तो प्रत्यक्ष है दो में से एक वस्तु प्रत्यक्ष होगी और दूसरी का अनुमान करेंगे जो आपके सामने है वो प्रत्यक्ष है और उससे संबंधित वस्तु जो आपके सामने नहीं है उसका हम अनुमान करेंगे तो आपने देखा बादल इकट्ठे हो गए खूब सारे काले काले घने घने बादल इकट्ठे हो गए अब बादल देखकर के आपने क्या अनुमान लगाया तो क्या होगा अब वर्षा अभी तो हुई नहीं अभी 10-15 मिनट बाद होगी और आप रोज का काम है खेती करने का आपको पता है कि अब बादल आ गए ना अब वर्षा होगी तो बादल को देखकर आपने वर्षा का अनुमान कर लिया बादल है कारण तो जहाँ जहाँ कारण को देखकर कार्य का अनुमान करेंगे वहाँ वहाँ कौन सा अनुमान क्या लाएगा गोरो पर अब माता जी ने आटा गूंथ दिया तैयार कर दिया आपने देखा हाँ आटा गूंथ के तैयार हो गया अब क्या बनेगा आटे को देखकर आपने रोटियों का अनुमान कर लिया क्या रोटियां बनेंगी ये कौन सा अनुमान है पूरुण। पूरुण। पूरुण। ने वो बाना बाना बोल दिया ताना लगा दिया लगा अब बोंदा थोड़ा काम बाकी है थोड़ा थोड़ा हो गया बाकी है तो आपने उस ताने बाने को देखकर क्या अनुमान लगाया क्या अब क्या बनेगा अब कपड़ा बनेगा तो ये कौन सा अनुमान है ठीक है तो जहां जहां कारण वस्तु को देखकर कार्य वस्तु का अनुमान करेंगे वो पूर्व दूसरा है शेष तो शेष कार्य बाद में बाद में जो होता है वो शेष है और बाद में होता है कार्य तो जहां जहां पर कार्य वस्तु को देखकर उसके कारण का अनुमान करेंगे उल्टा ये उससे उल्टा कहीं कारण को देखकर कार्य का अनुमान और कहीं कार्य को देखकर उसके कारण का अनुमान जहा कार्य वस्तु को देखकर उसके कारण वस्तु का अनुमान करेंगे वो शेषवत अनुमान कहलाएगा जैसे आपने ये कपड़ा देख लिया हाथ से छूकर भी देख लिया और आंख से भी देख लिया तो आपको पता लग गया ये कॉटन का कपड़ा है सूती कपड़ा है तो इसका जो कारण है वो है धावे तो आप क्या अनुमान करेंगे ये कौन से धागों से बना है सूती धागों से धागे नहीं देखे आपने सीधा कपड़ा ही देखा कार्य कार्य वस्तु कारी वस्तु को कपड़े को देखकर इसके धागों का अनुमान करिए ये सूती धागों से बना है और रेशमी वस्त्र देख लिया तो क्या अनुमान लगाया है ये रेशमी धागों से बनाया ठीक है तो जहां कार्य वस्तु को देखकर कारण का अनुमान किया जाए वो कौन सा अनुमान अनुमान अलमारी तो अनुमानी कौन सी धातु से बनी है लोहे से ये कौन सा अनुमान है अलमारी और इसका कारण है लोहा तो अलमारी को देखकर उसके कारण लोहे का अनुमान कर लिया शेषवत अनुमान फिर रोटी आ गई आपकी थाली में और रोटी देखकर अनुमान किया जौ की है, ये से बनी। तो इसके तो जो रोटी देखी तो रोटी देखकर पता गया तो जौ से बनी है, इसका कारण जौ गए शेषवत अनुमान हो गया मकई की रोटी देखकर उसके कारण मकई का अनुमान कर लिया तो इस तरह से जहां जहां कार्य वस्तु को देखकर उसके कारण पदार्थ का कारण का कारण अनुमान अनुमान अनुमान कर लेंगे वो कौन सा तो अनुमान लागू होता है होता है अनुमान वही होगा जहाँ दोनों चीजों में आपस में संबंध होगा फिर आपने धुआं देखा धुआं देखकर आपने कौन सा अनुमान किया अग्नि का धुआं देखकर आप ऊट का अनुमान नहीं करेंगे कभी नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे का, वो का के साथ कोई संबंध नहीं।, नहीं।, नहीं तो अनुमान उसी चीज का होगा जिन दो का आपस में संबंध हो धुए का अग्नि से संबंध है ऊटे से कोई संबंध नहीं तो धुआं देखकर आप ऊंट का अनुमान कभी नहीं करेंगे अनुमान कभी नहीं करें अग्नि का अनुमान करेंगे क्योंकि धुएं का अग्नि से संबंध है अब ये कैसे पता चला कि धुआं का से संबंध है तो उसके लिए बताया था प्रत्यक्ष पूर्व का पहले दो बार पांच बार बीस बार पचास बार आप देखेंगे कि धुआं किसके साथ है अग्नि के साथ है। पचास बार देख लेंगे यहाँ धुआं उठ रहा है तो नीचे आग जल रही है फिर वहाँ धुआं उठ रहा है वहाँ भी आप जल रही है कारखाना में धुआं उठ रहा है वहाँ भी आग जल रही है कार में धुआँ निकल पीछे तो वहाँ में आग जल रही है रसोई में कारखाने में फैक्ट्री में घर में बाजार में जगह जगह पर आपने देखा धुएँ के साथ अग्नि है तो ऐसे बार बार दो चीजों को साथ साथ देखने पर उनके संबंध का पता चल जाता है कि धुएं का अग्नि के साथ संबंध है पर जब धुएं का अग्नि के साथ संबंध देखा वहां पर ऊंट नहीं था एक बार ऊंट था अगली बार देखा तो ऊंट था ही नहीं धुआँ तो था पर ऊंट नहीं था तो पता लग गया धुआं का मुठ से कोई संबंध नहीं एक बार धुआं निकल रहा था वहां गधा भी खड़ा था तो आपने सोचा धुआं का गधे के साथ कोई संबंध होगा फिर अगली बार धुआं देखा तो वहां गधा नहीं था तो पता से कोई लेना देना नहीं लेकिन जितनी बार भी धुआं देखा अग्नि हर बार मिली पचास बार धुआं देखा पचास बार अग्नि मिली तो पता चल गया धुआं का अग्नि से संबंध है ऊँट से नहीं है गदे से नहीं है मक्खी से नहीं किसी चीज से नहीं अग्नि के साथ संबंध है तो ऐसे बार बार दो चीजों को साथ साथ देखने से उनके संबंध का ज्ञान होता है और फिर 50 बार तो धुआं और अग्नि साथ साथ देख लिया आपसे इक्यावनवीं बार फिर आपने धुआं देखा और अग्नि नहीं देखी सिर्फ धुआं देखा तो इक्यावनवीं बार आप धुआं देखकर अग्नि का अनुमान कर लेंगे कि हाँ आप अग्नि जरूर होगी क्योंकि 50 बार हम देख चुके हैं और तो उन दोनों का नियम पूर्वक संबंध है तो जहां अब इक्यावनी बार धुआं देखकर अग्नि का बिना देखे ज्ञान कर लेंगे उसका नाम होगा अनुमान तो ये था तत्पूर्वक पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए फिर उसके बाद अनुमान होगा जिसको धुएं और अग्नि का संबंध पता नहीं है वो धुआं देखकर अग्नि का अनुमान नहीं कर सकता जिसको बादल और वर्षा का संबंध पता नहीं है वो बादल देख के वर्षा का अनुमान नहीं कर सकता और जिसने 20 बार देखा है कि जब भी बादल देखने से उसको पता चलता है कि बादल और वर्षा का आपस में संबंध है तो जब दो चीजों का संबंध होता है तब ये अनुमान चलता है और वो पहले प्रत्यक्ष से देखना पड़ता है कि कौन सी दो चीज़ों का आपस में संबंध है तो लकड़ी और कुर्सी का लोहे और अलमारी का आटे और रोटी का धागे और कपड़े का बादल और वर्षा का इस तरह से दो चीज़ों का संबंध देखकर फिर हम अनुमान लगाते हैं और यह अनुमान भी 100 प्रतिशत पक्का है प्रमाण उसे कहते हैं जिसका निर्णय 100 परसेंट पक्का हो जिसमें कोई डाउट नहीं है कोई संशय नहीं है का कोई अवसर नहीं 100 सौ परसेंट कन्फर्म पक्की बात है। उसको प्रमाण कहते हैं तो अनुमान भी एक प्रमाण है इसका जो भी निर्णय होगा वो 100 परसेंट पक्का होगा हाँ ये ठीक है जितना स्पष्ट ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण में होता है उतना स्पष्ट नहीं होता लेकिन पक्का 100 परसेंट है डाउट कुछ नहीं धुआं देखकर आपको ये तो पता चल गया कि आग लग रही है ये तो पक्का है कि आग लगी है। अब कितनी लंबी चौड़ी है ये पता नहीं चला वो प्रत्यक्ष से पता चलेगा कितनी लंबी चौड़ी आग लगी है, कितना नुकसान करेगी कहा क्या हो रहा है वो तो प्रत्यक्ष से पता चलेगा लेकिन अग्नि निश्चित रूप से ये पक्का फर्म हो गया पक्का धुआं देख इसमें कोई संशय नहीं ठीक है तो ये दो प्रकार का हो गया अनुमान अब तक पूर्ववत और दूसरा और शेषवत तीसरा है सामान्यतो दृष्ट सामान्यतो दृष्ट अनुमान इस सामान्य रूप से देखा गया ये तीसरा अनुमान दो से अलग प्रकार का अनुमान है ये अनुमान किसी सामान्य नियम के आधार पर लगाया जाता है पहले एक सामान्य नियम को हमें दस बीस बार देखना पड़ेगा उसके आधार पर फिर हम आगे अनुमान लगाएंगे तो उसका नाम होगा सामान्य तो अनुमान अब ये तीसरे ढंग का अनुमान ऐसा है जिसमें अनु पदार्थ को हमने पहले कभी भी नहीं देखा तो भी हम उसका अनुमान लगा रहे ये विचित्र प्रकार का अनुमान है उन दो से अलग है पहले वाले दो पदार्थ दो अनुमान जो थे पूर्वत और शेषवत उन दो अनुमानों में जो कारणकारी पदार्थ थे वो दोनों पदार्थ हम पहले देख चुके हैं, धुआं और अलमी दोनों को देखा है लकड़ी और तुरसी दोनों को देखा है लोहा और अलमारी दोनों को देखा है आटा और रोटी दोनों को देखा है ठीक है बादल और वर्षा दोनों को देखा है यहाँ जो जो दो पदार्थ थे पूर्वत और शेषवत में वो दोनों हमने पहले पचास बार देख रखे तो मान लो बादल को देखकर हमने वर्षा का अनुमान किया तो बादल को बोलेंगे लिंग क्या बोलेंगे? लिंग, लिंग, लिंग या लक्षण या वो साधन जो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है जिसका हम अनुमान करेंगे वो है लिंगी उसका क्या नाम लिंगी इसी को कहेंगे अनुमेय अनुमेय पदार्थ जिसका हमको अनुमान करना है उसको अनुमेय पदार्थ कहेंगे या लिंगी कहेंगे तो धुआं और अग्नि दोनों हमने पहले देखे हुए हैं अब जब अनुमान लगाएंगे तो धुआं तो देख लेंगे प्रत्यक्ष तो जिसका प्रत्यक्ष करेंगे वो है लिंग और जिसका अनुमान करेंगे वो क्या है तो यहाँ लिंग और लिंगी धुआं लिंग और अग्नि अग्निंगी बादल लिंग और वर्षा लिंगी, लिंगी। पूर्ववत अनुमान और शेषवत अनुमान में लिंग लिंगी दोनों पहले से प्रत्यक्ष है परंतु जो सामान्यतो दृष्ट अनुमान होगा उसमें लिंगी अनुमान वो पहले से देखा हुआ नहीं है तो भी हम उसका अनुमान कर लेंगे फिर कैसे करेंगे उसके लिए एक सामान्य नियम देखना पड़ेगा वो पहले से देखा होगा सामान्य नियम जैसे अब उदाहरण सुनिए फिर समझ में आएगा आपने रसोई में देखा कि एक पाचक रोटी बना रहा है क्या बना रहा है कौन बना रहा है पाचक, पाचक। तो आपने देखा रोटी बन रही है अपने आप में मंदिर कोई बना रहा है ठीक है तो ये एक घटना देखिए फिर रोटी जो है वो अपने आप नहीं बन रही कोई पाचक बना रहा है फिर आप सुनार की दुकान पे गए वहां आभूषण बन रहे थे क्या अपने आप बन रहे थे कोई बना रहा था तो ये दूसरी घटना देखी रोटी अपने आप नहीं बन रही कोई बना रहा है आभूषण अपने आप नहीं बन रहा कोई बना रहा है फिर लुहार की दुकान पे गए लुहार लोहे के हथियार बन रहे थे क्या आपने आप बन रहे थे कोई बना रहा था लुहार बना रहा था फिर जुलाहे के पास में वह कपड़े बुने जा रहे थे कोई बुन रहा था जुलाहा फिर कुमार के यहाँ गए वहाँ घड़े बन रहे थे कोई बना रहा था ऐसी पचास घटनाएं थी और इन 50 घटनाओं में एक नियम आपको समझ में आया जो जो वस्तु बन रही है वो बोलिए वो अपने आप नहीं बन रही कोई बन बना रहा है ये नियम आया पकड़ा में पचास घटनाएं देगी आभूषण कोई बना रहा है लोहे के हथियार कोई बना रहा है और घड़े कोई बना रहा है और रोटी कोई बना रहा है और दर्जी कपड़े सिल रहा है। तो जो कपड़े सिले जा रहे थे कोई फिर रहा था तो ऐसे दस बीस पचास घटनाएं देखने पर आपको एक सामान्य नियम समझ में आया कि जब भी कोई वस्तु बनती है तो कोई ना कोई बना पाए अपने आप नहीं बनती ये नियम आगे समझना ये है सामान्य नियम कॉमन लॉ समझेगा अलमारी है तो कोई बना रहा है दीवार तो कोई बना रहा है कंप्यूटर है तो कोई बना रहा है, है, तो है। स्कूटर है तो कोई बना रहा है कार है तो कोई बना रहा है अपने आप कुछ नहीं बन रहा कितनी बार समझ में आ गई अब आपने एक देख वस्तु देखी मान लो घड़ी देखी तो घड़ी देखकर विचार किया क्या ये घड़ी अपने आप बनी या किसी ने बनाई किसी ने बनाई अपने आप तो नहीं बनती क्योंकि पचास घटनाएं आप देख चुके हैं जो भी वस्तु बन रही थी अपने आप नहीं बन रही थी कोई ना कोई बना रहा था तो अब एक और घड़ी वस्तु बनी बनाई घड़ी वस्तु देखी आपने तो आपके मन में क्या विचार उठेगा ये अपने आप बनी या किसी ने बनाई किसी किसी ने किसी ने बनाई बनाई इस बात में कोई संशय है या सौ परसेंट पक्की बात है किसी ने बनाई सौ परसेंट पक्की किसी ने बनाई क्या घड़ी बनाने वाले को आपने कभी देखा नहीं। नहीं। देखो फिर भी अनुमान कर दिया किसी ने बनाई अपने आप नहीं बने घड़ी बनाने वाले को आपने कभी नहीं देखा घड़ी जापान में बनी बेड़ी जापान चाइना आपने जापान देखा ना चाइना देखा ना घड़ी बनाने वाला देखा फिर भी 100 परसेंट पक्की बात है आपने अनुमान कर लिया कि कोई ना कोई इसका बनाने वाला है ये है सामान्य तो दृष्ट अनुमान तो यहाँ अन पदार्थ से घड़ी बनाने वाला जिसका हम अनुमान कर रहे और वो आज तक कभी नहीं देखा फिर भी जान लिया और सौ पक्का जान लिया कि कोई ना कोई है इसको बोलते हैं सामान्य तो दृष्ट ठीक है ये हमारा शरीर भी मनुष्य का शरीर भी बनाया गया से तो नहीं तो जितनी उम्र हो गई साल पहले बनाया किसी की चालीस साल उम्र है तो चालीस साल पहले बना किसी की सत्तर साल उम्र है तो सत्तर साल पहले बना और यह बनी हुई चीज है क्या यह अपने आप बनी होगी अपने आप तो नहीं बनती कोई भी वस्तु, देख हैं। देख है, इसका भी कोई बनाने वाला है। होना चाहिए अब शरीर को देखो वृक्ष को देखो पर्वत को देखो नदी को देखो समुद्र को देखो पूरे ब्रह्मांड को देखो जितनी भी चीजें बनाई गई उन सब का कोई ना कोई बनाने वाला है ये सामान्य तो कोई ना कोई है अपने आप ये ध्यान रखना इसमें बहुत नाप तोड़ के बोलना पड़ता है थोड़ा भी गड़बड़ किया तो मार पड़ जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी तो मेरी भाषा को ध्यान से सुने और आप भी बोलिए जो वस्तु बनाई गई है आ, उसका कोई ना कोई, ना कोई। बनाने वाला, बनाने वाला। अवश्य, होता है। अवश्य होता है ये नियम है इस नियम के आधार पर अब हम देखेंगे सूर्य भी बनाए तो इसका भी कोई बनाने वाला अवश्य है शरीर मनुष्य का बनाया गया तो इसका भी कोई बनाने वाला है गधे घोड़े पशु पक्षियों के शरीर बनाए गए इनका भी कोई बनाने वाला है पर हर वस्तु बनती है ऐसा नहीं ना हमने ऐसा बोला इसलिए बोलते समय हमने बड़ी सावधानी से बोला जो वस्तु बनाई गई है ये बोला ये नहीं कहा कि हर वस्तु का बनाने वाला कोई ना कोई होता है ऐसा नहीं बोला ऐसा बोलेंगे तो फट जाएंगे अगर कोई पूछेगा अच्छा ईश्वर को किसने बना रहा जवाब तो वह फंस जाएंगे तो बोलते समय ध्यान रखेंगे सावधानी से बोलेंगे हर वस्तु का बनाने वाला होता है गलत बात जो वस्तु बनाई गई है ऐसे बोलना पड़ेगा ईश्वर बनाया ही नहीं गया ईश्वर जीव और प्रकृति तीन वस्तु तो बनाई ही नहीं गई वो तो ना दी इसलिए इससे थोड़ा सावधान होकर बच करके बोलना, और ये भाषा बोलेंगे जो वस्तु बनाई गई है उसका कोई ना कोई बनाने वाला अवश्य होता है फिर वो बनाने वाला चाहे हमने देखा, हम देखा हो चाहे ना देखा हो, होता जरूर तो कुछ चीजों का तो बनाने वाला देख लिया पाचक को देख लिया रोटी बना रहा सुनार को देख लिया आभूषण बना पर हर चीज का बनाने वाला नहीं देखा तो जिसका नहीं देखा उसका अनुमान कर लें तो किस प्रकार से सृष्टि के पदार्थों को देखकर उनका बनाने वाला कोई ना कोई अवश्य है ये हो गया सामान्य तो, तो दो चीज बनी दो चीज बनी है उसका कोई ना कोई बनाने वाला है ठीक है वो कैसे बोलते बनी है या बनाई गई है जो बनी है तो बनी मतलब अपने आप तो बनी तो उसका भी सार यही है बनाई हुई दोनों तरह की भाषा में सार एक ही नहीं मिलेगा जो चीज बनी है दो तरह की चीज़ें है एक बनी है एक नहीं बनी तो तीन चीज ऐसी है जो बनी ही नहीं उनको कैसे मानेंगे मानने की हाँ उसको यू मानेंगे कि तीन वस्तु कभी नहीं बनी कैसे माने तो ऐसे मानेंगे न्याय दर्शन में एक सिद्धांत है सिद्धांत क्या नाम का मतलब होता है सपोज। जैसे आप में x 10 ऐसे कल्पना करते हैं ना सपोज तो इसको तो अंग्रेजी में सपोज कहते हैं और दर्शन में न्याय में कहते हैं अभ्युपकम सिद्धांत तो अभ्युप अब सिद्धांत माना की। मान लो मान तो हमने मान लिया कि चलो ईश्वर को किसी ने बनाया मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ईश्वर को भी कि किसी ने बनाया तब प्रश्न उठेगा जिसने ईश्वर को बनाया चार॓क उसको किसी ने बनाया फिर उसका भी कोई होगा बनाने वाला ठीक है तो पहला ईश्वर है उसको बनाया कि किसी दूसरे ईश्वर ने फिर दूसरे को किसी बनाया फिर तीसरे ने फिर तीसरे को किसी बनाया चौचे ने तो चौचे को किसी ने बनाया पांचवें ने अब गिनते जाओ कभी खत्म ही नहीं होगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी इसको बोलते हैं अव्यवस्था दोष क्या बोलेंगे अव्यवस्था या अनवस्था ये दर्शन का शब्द है अनवस्था दोष तो इसको दोष माना जाता है कि उसको उसने बनाया उसको उसने बनाया और कहीं अंत नहीं तो ये तो गड़बड़ कहीं ना कहीं व्यवस्था सिस्टम होना चाहिए <misterius> तो इस कारण से अव्यवस्था दोष के कारण ये कल्पना जो हमने की थी वो गलत थी कि ईश्वर को भी किसी ने बनाया फिर दूसरे को भी किसी और ने बनाया फिर तीसरे ईश्वर को भी किसी ने बनाया ये व्यवस्था गलत है तो कोई ना कोई पचासवा ईश्वर सौवा ईश्वर तो आपको अनादि सिद्ध मानना पड़ेगा जिसको किसी ने नहीं बनाया वो स्वयं सिद्ध था उसको किसी ने नहीं बनाया एक को तो मानना पड़ेगा चाहे पहले को मानो पचासवें को या सौ में किसी को भी एक को तो मानना ही पड़ेगा तो फिर इसी को क्यों ना मान लो पहले वाले को और यदि हम ये कल्पना करते हैं एक को दूसरे ने बनाया दूसरे को तीसरे ने तीसरे को चौथे ने और सौवा जो था वो अनादि सिद्ध है जब ये पक्ष की स्थापना करेंगे तो फिर आपको प्रमाण देना पड़ेगा कोई वेद का प्रमाण कोई ऋषियों का प्रमाण देना पड़ेगा सौ ईश्वर है एक दूसरे को बनाते हुए सौवा था वो अनादि था इसका प्रमाण देना पड़ेगा लाभ प्रमाण अगर नहीं दे पाए तो आपकी कल्पना फिर गलत प्रमाण को तो कहता है ईश्वर एक ही है और वो अनादी है उसमें शब्द प्रमाण दिए वेद का शब्द प्रमाण है ईश्वर एक है और वो है तो जो प्रमाण सिद्ध से बात सिद्ध होती है वही कल्पना ठीक है कल्पनाएं तो हम सही गलत सब तरह की कर सकते हैं और उनमें से कौन सी ठीक और कौन सी गलत उसका निर्णय फिर प्रमाणों से होगा हमारी जो कल्पना है सपोज उसकी पुष्टि शब्द प्रमाण करेगा अनुमान प्रमाण करेगा प्रत्यक्ष प्रमाण करेगा कोई ना कोई प्रमाण उसकी पुष्टि करेगा तब वो बात मानी जाएगी वर्णन नहीं मानी जाएगी ये न्याय विद्या सिखाती है तो जो प्रमाण है हमारे वो प्रमाण ये सिखा रहे हैं कि एक ही ईश्वर है और वो अनादि है उसका बनाने वाला दूसरा नहीं दूसरे का तीसरा नहीं तीसरे का चौथा नहीं एक एवं ईश्वर वेद में लिखा है स एक एव न द्वितीय न तृतीय न चतुर्था न पंचमा न छठा न सप्तमा न अष्टमा नवमा न दसमा ईश्वर एक ही है स एक एव एक वृद्ध एक एवं ईश्वर एक है एक है एक ही है न दो है न तीन न चार न पांच न छ दस तक बना कर दिया तो ये इसका होता है फिर आगे वेद में कहते हुए तीन वस्तु ऐसी हैं जो कभी नहीं बने जिनका बनाने वाला कोई नहीं वो अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगी एक ईश्वर है, दूसरा जीवात्मा है और तीसरा प्रकृति जिसको हम प्रकृति सत्ता हम कहते हैं तो ये तीन वस्तुओं का बनाने वाला कोई नहीं है इनका अनादिकाल से अस्तित्व है अनंत काल तक रहेगा हम तो इसकी परिभाषा ऐसे बना सकते हैं वो करता है जिसके अधीन सब साधन हो, जो स्वतंत्रता से परिभाषा होगी अब इसको कहाँ बताना चाहते है यहाँ लग जाएगा की जो वस्तु बनी है उसके आधार पर कर्ता का भी मांग करेंगे क्योंकि वो अपने आप बनती है जड़ वस्तु है जड़ वस्तु अपने आप कुछ क्रिया करती है ये था सामान्य तो दृष्ट तो जितनी भी वस्तुएं बनी हुई हम देखेंगे उनके कर्ता का अनुमान कर लेंगे जब किसी कार्य वस्तु को देखकर कर्ता का अनुमान करेंगे वो कहलाएगा सामान्य तो दृष्टानुमान और जब किसी कार्य वस्तु को देखकर उसके उपादान कारण का अनुमान करेंगे तब वो कहलाएगा शेषवत अनुमान कार्य को देखकर कर कारण का अनुमान कारण का मतलब जब उपादान कारण का अनुमान करेंगे तब तो शेषवध जैसे रोटी देखकर आपने आटे का अनुमान किया रोटी देखा गेहूं की तो आटा कौन सा था इसका गेहूं का तो गेहूं तो इसका उपादान कारण है गेहूं का आटा तो जब रोटी देखकर आप गेहूं के आटे का अनुमान करेंगे तो वो कौन सा अनुमान होगा शेषवर् कार्य को देख कर अनुमान तो जब रोटी देखकर आटे का अनुमान करेंगे तो शेष अनुमान और जब रोटी देखकर तो तो तो पाचक का अनुमान करेंगे तो तो तो पाचक का अनुमान करेंगे कारण का। का। अब कारण कार्य वाली भाषा में बोलें जब कार्य वस्तु को देखकर उपादान कारण का अनुमान करेंगे तो कौन सा अनुमान शेष शेषवत और जब कार्य वस्तु को देखकर निमित्त कारण का अनुमान करेंगे नुमान तो सामान्य अनुमान पाचक वो निमित्त कारण है रोटी का ठीक है तो ये ध्यान रखना है वहा शेषवत अनुमान होगा और यहाँ सामान्युमान होगा तो सामान्य दृष्टानुमान में जो अनुमे पदार्थ है लेंगी वो पहले ना देखाओ तो भी चल जाएगा पर शेषवत में जो लिंगी है वो पहले देखा हुआ होगा उसके बिना परमाणु नहीं कर पाएंगे ये दोनों में अंतर है बोलिए कोई प्रश्न हो तो बोलिए इतने तीन विषयों में पूर्ववत शेषवत सामान्य तो इसमें कोई शंका हो तो पूछिए ठीक है हो तो गया स्पष्ट हाँ तो को से जाने या की दोनों से जानेंगे शब्द प्रमाण तो वेद का प्रमाण है ईशावा एक ही वस्तु को आप शब्द प्रमाण से भी जान सकते हैं अनुमान से भी जान सकते हैं फिर समाधि लगाओ तो प्रत्यक्ष भी जान सकते हैं एक ही वस्तु को अनेक प्रमाणों से जाना जा सकता है तो जब हम कहते हैं ईशावास्तय सर्व ये शब्द प्रमाण हो गया और सृष्टि कार्य को देखकर इसके निमित्त कारण कर्ता का जब अनुमान करेंगे तो सामान्य तो दृष्टानुमान हो गया और जब समाधि लगाएंगे तो मन से ईश्वर की अनुभूति करेंगे वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा और उपमान प्रमाण से भी चौथे प्रमाण से भी ईश्वर को जान सकते एक हैं एक व्यक्ति है कहाजी हमको ईश्वर का उपमान प्रमाण बताइए तो उपमान प्रमाण से ईश्वर को कैसे समझें तो उन्होंने कहा ओम खम ब्रह्म जैसे आकाश सर्वव्यापक है ईश्वर भी सर्वव्यापक है आकाश के समान ईश्वर सर्वव्यापक है तो उपमान प्रमाण है उपमान का अर्थ होता है कोई उपमा देकर समझाना उपमा उदाहरण एग्जाम्पल तो जब हम किसी वस्तु को उदाहरण से समझाते हैं उपमा देकर के उसको उपमान प्रमाण कहते हैं अब ईश्वर को समझाने के लिए आकाश का उदाहरण दिया जैसे आकाश सर्वव्यापक है ऐसे ईश्वर भी सर्वव्यापक है जैसे आकाश एक है वैसे ईश्वर भी एक है जैसे आकाश निराकार है ऐसे ईश्वर भी निराकार है ये उपमान प्रमाण हो गए तो ईश्वर को चारों प्रमाणों से जान सकते हैं शब्द से अनुमान से उपमान से और समाधि में प्रत्यक्ष से तरह से जान सकते हैं। ठीक हो चलिए अब आगे चलते हैं ये अनुमान प्रमाण के बारे में फिर आगे वात्ष्य में इसकी दूसरी व्याख्या भी लिखी है ये तो एक व्याख्या हुई अब तक तो, पूर्ववत शेषवत्त सामान्य अब दूसरी व्याख्या में थोड़ा सा व्याकरण की बात है संस्कृत व्याकरण की अभी तक जो हमने पूर्ववत वत्य का जो अर्थ किया वो था मधु कारण वाला पूर्ववत अब करेंगे संस्कृत में वती वती होता है तुल्य, उसके समान तो जब वती करेंगे, तो जब इस करेंगे इसका अर्थ होगा पूर्व के समान पूर्व जैसा जैसी घटना पहले हुई थी वैसी ही घटना अब भी हो रही है पूर्व के तुल्य हो रही है ठीक है जैसी घटना पहले हुई थी वैसी ही अब हो रही है तो पहले जिस घटना का जो परिणाम आया था वैसा ही अब भी आए तो यह घटना पूर्व के तुल्य हो रही है तो परिणाम भी पूर्व के तुल्य होगा इस तरह से अनुमान करेंगे तो इसको पूर्ववत अनुमान करेंगे और ये दूसरे अर्थ में है मत प्रत्यय के अर्थ में पूर्व के तुल्य जैसे उदाहरण एक बच्चा पिछले साल पढ़ता नहीं था पढ़ाई नहीं करता था खेलता रहता था टाइम बर्बाद किया पढ़ाई नहीं की तो परिणाम क्या हुआ परीक्षा में फेल हो गया तो दो बातें हुई पढ़ाई नहीं की परिणाम फेल हुआ और अब इस साल भी वो नहीं पढ़ रहा तो अब क्या होगा फिर फेल होगा अभी परीक्षा तो हुई थी, पर आपने पहले ही घोषणा कर दी अब बात फिर फेल होगा ये है अनुमान फिर पूर्ववत अनुमान पहले जैसा ठीक है ना समझ आ रहा है ना पहले पढ़ाई नहीं की फेल फेल फेल हुआ अब अब भी भी पढ़ाई नहीं कर रहा होगा होगा होगा ये, हो ये, हो ये अनुमान घटना तो पहले जैसी है पिछली बार एक आदमी लापरवाही से खाना बना रहा था तो उसका हाथ जलेगा लापरवाही से खाना बनाया परिणाम क्या निकला हाथ हाँ हाँ जला लिया और अब हम देख रहे हैं अब भी लापरवाही कर रही है तो फिर अब फिर चल गएगा फिर हाथ जलाए गए पहले एक विद्यार्थी कॉलेज का विद्यार्थी ऐसे बेढंगी गाड़ी चला रहा था बाइक अब वो फिसड़ गया स्लिप हुई गाड़ी मार पड़ी उसको चोट खाई अब ठीक ठाक हो गया या? अब फिर वैसे ही चला रहा है बेढंगी तो अब फिर पिटेगा फिर गिरेगा फिर फिचलेगा तो पहले जैसी घटना यदि हो रही है तो रिजल्ट भी पहले जैसा ही होगा पहले खूब घने घने बादल इकट्ठे हो गए तो फिर क्या हुआ था वर्षा बर्खा हुई और अब भी खूब घने घने बादल इकट्ठे हो रहे हैं तो अब क्या होगा फिर वर्षा होगी तो ये पूर्व है तो इस तरह से हम बहुत सारी घटनाओं को देखकर हम इस तरह का अनुमान लगाते रहते हैं कि जैसा पहले हुआ था वैसा यब हो रहा है तो जो रिजल्ट पहले आया वो यब होगा ठीक है तो ये भी पूर्ववत अनुमान कहलाएगा पूर्व के तुल्य अब इसकी दूसरी व्याख्या शेषवत दूसरी व्याख्या में शेषवत का दूसरा नाम रखा है परिशेष न्याय क्या नाम परिशेष हाँ ये इसकी दूसरी व्याख्या है शेषवत परिशेष न्याय परिशेष का अर्थ होता है बचे हुए पदार्थ का नियम न्या। न्याय मतलब नियम न्या। कौन सा नियम बचे हुए पदार्थ का नियम तो कई कही बार कहीं कहीं बर, इस तरह से भी अनुमान लगाते हैं कि अब ये एक ही वस्तु बची है तो ये काम इसी ने किया होगा मान लो एक कमरे में तीन बच्चे थे बैठे हुए अपना खेल रहे थे और इतने में एक जोर से आवाज आई कमरे में से तो पड़ोस में एक दूसरा व्यक्ति बैठा था उसने सुन कि बच्चों वाले कमरे में से आवाज आई क्या हुआ चलो देखें क्या गड़बड़ है वो कमरे से निकल के आया उस दूसरे बच्चे वाले कमरे में तो एक बच्चे से पूछा भाई तुमने आवाज निकाली इसने नहीं मैंने नहीं निकाली दूसरे से पूछा तुमने आवाज लगाई तो मैंने भी नहीं लगाई अब कौन बच गया तीसरा तो तीसरे को पूछना पड़ेगा क्या बिना ही पूछे समझ लेंगे इसी का काम इसने नहीं निकालिया इसने निकाली तो फिर तीसरा ही बचा इसी का ही काम है तो हम बिना पूछे बिना परीक्षा की ऑटोमैटिक समझ में आएगा किसी ने किया होगा इसको बोलेंगे परिशेष नहीं आए, और वो दो से पूछ लिया तो फिर तीसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है ऑटोमेटिक समझ लेंगे ये तीसरे पर ही काम है इसको क्या बोलेंगे कौन सा परिशेष न्याय एक और उदाहरण तीन वस्तुएं हैं अनादि ईश्वर जीव और प्रकृति अब हमें पता लग गया भाई तीन में से एक दुखी होता है तीन में से एक दुखी होता है अब हम पता लगाना चाहते हैं तीन में से कौन दुखी होता है ये हम पता लगाना चाहते हैं तो हमने सोचना शुरू किया पहले सोचा क्या ईश्वर दुखी होता है नहीं। नहीं होता। ईश्वर दुखी नहीं होता क्यों नहीं होता नहीं है वो आनंद स्वरूप है उसका अपना आनंद है 24 घंटे आनंद में रहता है सर्वशक्तिमान है सर, सर्वज्ञ है ठीक है तो इन इन कारणों से विचार करने पर पता चला कि ईश्वर तो दुखी होता नहीं घोटाले पाप करता नहीं इसलिए दुखी नहीं होता वो सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है न्यायकारी है गड़बड़ घोटाला कभी करता नहीं इसलिए वो दुखी नहीं होता उसके ऊपर कोई तगड़ा है नहीं जो तो उसको ठोक दे को को है? की इच्छा होता है किसको किसको? कौन से पद लेगा किससे से लेगा पद की लिखा उसको होती है जिसको जरूरत हो ईश्वर को तो जरूरत ही नहीं है वेद में लिखा है न कुछ श्याम ईश्वर में कोई कमी नहीं उसको इच्छा नहीं लेने की हम खुद उसको देने तो दे उसको कोई इच्छा नहीं है आपको समाज में ऐसे कई लोग मिलेंगे आप कहेंगे कि आप प्रधान बन जाओ हमारे समाज के प्रधान बन जाओगे मेरी कोई इच्छा नहीं मैं नहीं बनना चाहता तो लोग जबरदस्ती उसको बनाएंगे नहीं नहीं हम तो आपको ही बनाएंगे अच्छा भाई ठीक है बना लो मेरी कोई इच्छा नहीं ठीक है ना तो ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है पद लेने आप उसको दे दो पद तो ले लेगा वो बाकी उसको कोई इच्छा नहीं तो बात चल रही थी ईश्वर दुखी नहीं होता तीन में से एक का फैसला हो गया कि ईश्वर दुखी नहीं होता अब दूसरा है प्रकृति उसके बारे में सोचा क्या प्रकृति दुखी होती है नहीं नहीं होती। क्यों नहीं होती होती क्यों है। वो उसको पता ही नहीं क्या और दुख क्या वो तो जानती भी नहीं तो प्रकृति भी दुखी नहीं होती ईश्वर भी दुखी नहीं होता अब कौन बचा बस तो समझ लो वो ही दुखी होता है इसका नाम है परिशेष न्याय जो बच गया बस उसी का काम है तीन में से एक तो होता ही दुखी ईश्वर होता नहीं वो आनंद स्वरूँ तो उसको पता ही नहीं सो तो क्या है तो जो बच गया समझ लो वही दुखी होता है अब वो बच गया जीवात्मा वो दुखी होता है तो इस प्रकार से हम निर्णय कर लेते हैं कि यह काम किसका है बचे हुए पदार्थ के नियम से हम उस बात का लेते हैं अब जीवात्मा ही बचा वही दुखी होता है और कौन और चौथा कुछ है ही नहीं तो ये बात वहाँ लागू होती है जब हमें कुल संख्या पता हो पदार्थों की कुल संख्या मालूम हो और उन्हीं में से वो क्रिया हो रही है तो ऐसे केस में हम इस प्रकार का परिशेष न्याय लगा लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये बात ऐसी है अच्छा चलो सृष्टि रचना की बात करें सृष्टि बनाई हुई हाँ यहाँ अब कितने पदार्थ हैं टोटल अनादिंग तो तीन में से सोचेंगे कि किसने बनाए से सोचेंगे तीन में से किसने बनाई तो पहले सोचते हैं प्रकृति। क्या प्रकृति ने जगत को बनाया नहीं बनाया बना क्यों बना नहीं नहीं, बनाया? उसमें ज्ञान जड़ वस्तु सृष्टि बनाई गई ज्ञान पूर्वक सिस्टम से बनाई गई अकल से बनाई गई प्रकृति में अकल है ज्ञानपूर्ण नहीं है इसलिए प्रकृति ने सृष्टि नहीं बनाई तीन में से एक का फैसला हो गया अब दूसरा जीवात्मा चेतन है उसमें ज्ञान है तो हमने सोचा क्या जीवात्मा ने सृष्टि बनाई, बनाई, उसने भी नहीं उसका ज्ञान बहुत थोड़ा, इतने से बन नहीं सकती इतने थोड़े ज्ञान से सृष्टि और उसके अंदर बनाने की शक्ति भी बहुत थोड़ी है जीवात्मा उस सूर्य को बना नहीं सकता पृथ्वी को बना नहीं सकता न तो उसमें ज्ञान है न इतनी शक्ति है कि वो सूर्य पृथ्वी और ब्रह्मांड की रचना कर दे तो प्रकृति का भी फैसला हो गया वो जड़ वस्तु नहीं बना सकती जीवात्मा अल्पजय अल्पशक्तिमान है वो भी नहीं बना सकता और टोटल कितने पदार्थ हैं अब कौन बच गया बस पता लग गया ईश्वर ने सृष्टि बनाई ये परिशेष न्याय से पता लग गया चौथी तो कोई चीज है नहीं तीन ही तो जीव ने नहीं बनाई प्रकृति ने नहीं बनाई फिर बच गया ईश्वर ईश्वर ने बनाई इस तरह हम लोग को ईश्वर के बारे में समझा सकते हैं तो फिर आगे और बहुत सारी बातें जुड़ती जाएंगी तो बनाता है तो कैसे बनाता है न्याय से या अन्याय से न्याय से तो गाय घोड़े पशु पक्षी पीढ़ोरे मनुष्य आदि बनाए तो न्यायपूर्वक बनाए सबके कर्मों के, के आधार पर बनाया कर्मों के हिसाब से फल दिया ऐसी कितनी बातें सिद्ध होती जाएंगी तो जो ईश्वर सृष्टि को बनाता है वो एकदेशी होना चाहिए या सर्वव्यापक सर्वव्यापक होना चाहिए या सर्वच्चमान सर होना चाहिए या सर्वशक्तिमान न्यायकारी होना चाहिए या अन्यायकारी देखो सारी बात समझ में आ रही ऐसी चलती जाती है। तो ये अनुमान से हम निर्णय करते जाते हैं ये बात ऐसी होनी चाहिए और फिर ऐसी ही, ही है वो पक्की भी कन्फर्म हो जाती है कि ईश्वर ऐसा ही है तो ये था परिशेषण न्याय बचे हुए पदार्थ का नियम और तीसरा था सामान्यतोदृष्ट सामान्यतोदृष्ट अनुमान का नियम तो वही है पहले वाला नियम में कोई अंतर नहीं है उदाहरण में दूसरा सुना देता हूँ एक एक नियम ये है कि संसार में कुछ द्रव्य होते हैं कुछ गुण होते हैं कुछ कर्म होते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ईश्वर जीवात्मा ये सब क्या है ये द्रव्य द्रव्य द्रव्य वस्तुएं हैं। रूप रस गंध शब्द स्पर्श संख्या परिमाण ये क्या है ये बुन। और आना जाना नाचना गाना ये यह कारण ठीक है अब नियम ये है कि जो गुण होता है वो द्रव्य के आश्रित रहता है अकेला नहीं रह सकता हाली क्या नियम है बताइए गुण गुण है सदा द्रव्य के आश्रित रहता है अकेला नहीं रहता ऐसे ही जो कर्म होता है वो भी द्रव्य के आश्रित होता है अकेला वो भी नहीं रहता तो गुण और कर्म दोनों द्रव्य के आश्रित रहते हैं तो जैसे मान लो रूप गुण है ये द्रव्य है ढक्कन बोतल का ढक्कन एक द्रव्य है इसमें रूप गुण है इसको हम देख सकते हैं इसमें स्पर्श गुण है इसको छू सकते हैं ठीक है थीके? तो रूप किस में रहता है द्रवे इस द्रव्य में स्पर्श गुण किसमें है इस द्रव्य में तो रूप स्पर्श जो भी गुण है वो सब इस द्रव्य के आश्रित है इसको छोड़ के रूप गुण अकेला नहीं रहेगा तो ये द्रव्य है इसमें रूप आदि गुण है ये द्रव्य है इसमें रूप आदि गुण है दरवाजा वो एक द्रव्य है उसमें रूप आदि गुण है स्पर्श आदि गुण है तो दस बीस पचास जगह हमने देख लिया जहाँ भी गुण है वो द्रव्य के आश्रित है बिना द्रव्य के अकेला गुण कहीं भी नहीं यह है सामान्य नियम गुण सदा द्रव्य के आश्रित होते हैं ये नियम। हमने 50 जगह देख दिया अब इस नियम के आधार पर हम आगे अनुमान लगाएंगे अगर हमें कहीं गुण मिल जाए क्या बोला नहीं दिया दिया। अगर कहीं पर गुण मिल जाए तो हम क्या अनुमान लगाएंगे कि यहाँ कोई ना कोई द्रव्य भी होगा जिसके सारे से ये गुण रहते हैं। अगर कहीं गुण प्राप्त हो जाए तो मतलब वहां कोई ना कोई द्रव्य भी अवश्य होगा क्योंकि गुण अकेला रहता नहीं द्रव्य के सहारा ही रहता तो लोग पूछते हैं जी आत्मा है हम कहते हैं क्या प्रमाण है? कर लो सुनो अभी अनुमान प्रमाण बता देंगे आत्मा हाथ से तो दिखता नहीं दिखता आत्मा आँख से नहीं दिखता फिर भी हम कहते हैं आत्मा है तो फिर कैसे सिद्ध करो आँख से प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं तो अनुमान करो कैसे अनुमान करें तो इस तरह से अनुमान करेंगे कि गुण द्रव्य के आश्रित रहता है अकेला रहता नहीं अब हम पूछते हैं आप उत्तर बताएंगे क्या आपके अंदर इच्छा है इच्छा है गुण है ठीक है और आपके अंदर इच्छा है अगर इच्छा है गुण है तो कोई द्रव्य भी होगा जिसमें इच्छा रहती है क्योंकि द्रव्य के बिना गुण नहीं, नहीं।, नहीं रहता और गुण है वो दिख रहा है सामने प्रत्यक्ष हाँ तो है अगर इच्छा है तो कोई ना कोई द्रव्य होगा जिसमें ये इच्छा रहती है अब आप कहेंगे कि इच्छा शरीर में रहती है तो हम कहेंगे गलत तो जब शरीर मर जाता है तो इच्छा नहीं दिखती इच्छा अगर शरीर का गुण हो तो मरने के बाद भी इच्छा दिखनी चाहिए क्योंकि शरीर तो अभी भी है डेड बॉडी में कोई इच्छा दिखती है इसका मतलब जिसमें इच्छा रहती थी वो द्रव्य कहीं निकल गया चला गया अब इसलिए इच्छा नहीं दिख रही जीवित शरीर में इच्छा दिखती है मृत शरीर में इच्छा नहीं दिखती, इसका अर्थ हुआ कि इच्छा शरीर का गुण नहीं है किसी और का गुण है जिसमें वो रहती थी वो चला गया शरीर छोड़ के चला गया इसलिए इच्छा भी साथ चलेगी गुण और द्रव्य हमेशा साथ में रहते हैं तो यदि आपके अंदर इच्छा है तो इस अर्थ क्या हुआ कि कोई पदार्थ है जिसमें इच्छा रहती है उसका नाम आत्मा है ये हम शब्द से जान लेंगे उसका नाम क्या है जिसमें इच्छा रहती है शब्द ने बताया उसका नाम आत्मा है पर वो पदार्थ है कुछ ना कुछ ये तो अनुमान से सिद्ध हो गया क्योंकि गुण है इच्छा तो कोई ना कोई पदार्थ द्रव्य तो जो लोग इच्छा को नहीं जो लोग आत्मा को नहीं मानते उनको इस तरह से समझाएं कि आपके अंदर इच्छा है, है। तो किस में इच्छा है हीलियम में हाइड्रोजन में नाइट्रोजन में ऑक्सीजन में सिलीकॉन में कॉपर में गोल्ड में किस में इच्छा है किसी में नहीं एटम में इलेक्ट्रॉन में प्रोटोन में एनर्जी में किसी में इच्छा नहीं और आपके अंदर है तो इसका अर्थ है वहाँ कोई और चीज़ है जिसमें इच्छा रहती है उसका नाम आत्मा ऐसे आप समझा सकते हैं कोई बुद्धिमान हो ईमानदार हो तो समझ लेगा और अड़ियलों तो उसका कोई इलाज नहीं उसका कोई इलाज नहीं वो नहीं मानेगा ना माने छोड़ दो थो। पर आपको पता है कि हम ठीक चल रहे हैं हम आत्मा को मान रहे हैं हम ठीक मान रहे हैं उसकी समझ में नहीं आ रहा या वो समझना नहीं चाहता या वो स्वीकार करना नहीं चाहता वो उसकी कमी है पर हम तो ठीक चल रहे हैंगे अगर इच्छा है तो कोई ना कोई द्रव्य जरूर है जिसमें यह इच्छा रहती है और शब्द प्रमाण में बता रखा है कि उसका नाम आत्मा है आत्मा में इच्छा होती है गुण गुण तो आप है? तो हैं हाइड्रोजन इसलिए हम उसको द्रव्य मान रहे है तो है। इच्छा इच्छा नहीं। इच्छा नहीं। हाँ, चर्चा तो है इच्छा इच्छा। आपके अंदर इच्छा है तो मतलब कोई ऐसा द्रव्य होना चाहिए जिसमें इच्छा रहती हो अब हिलियम हाइड्रोजन में तो इच्छा है नहीं वो साइंस वाला मना कर रहा हिलियम में इच्छा नहीं है हाइड्रोजन में इच्छा नहीं है बोलिए वैसे है तो एक ही पर समझाने के लिए हम दो करके बोल देते हैं वास्तव में वो एक ही है दो अलग अलग नहीं क्योंकि आप गुणों को द्रव्य से अलग नहीं कर सकते दुकान तो तो द्रव्य ये मोटी भाषा बोलने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है वास्तव में है एक ही जैसे अग्नि और गर्मी अग्नि एक द्रव्य है गर्मी उसका गुण है एक बच्चे ने पूछा जी अग्नि क्या होती है समझाओ अब आप बताओ कैसे समझेंगे जबकि अग्नि और गर्मी तो एक ही चीज़ है आप गर्मी को अग्नि से अलग कर सकते हैं तो फिर एक ही हुआ ना अलग तो कर ही नहीं सकते तो एक ही चीज़ हुई पर आप बच्चे को समझाएंगे कैसे समझाने के लिए समस्या है तो मजबूरी की भाषा में हमको दो करके बताना पड़ता है हम कहेंगे बेटा देखो अग्नि उसे कहते हैं जिसमें गर्मी होती है जिसमें गर्मी होती है तो ऐसा लगता है जैसे दो चीज़ें जिसमें ये मजबूरी है भाषा की वास्तव में अग्नि और गर्मी एक ही चीज़ है बताने के लिए हमको तो ऐसी भाषा बोलनी पड़ती है जिससे ये लगता है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए हम उसके नाम रख देते हैं समझाने के लिए एक द्रव्य एक गुण तो अग्नि उसे कहते हैं जिसमें गर्मी होती है गर्मी गुण है और अग्नि द्रव्य है फिर जो जला देती है उसको अग्नि कहते हैं फिर जो भोजन पका देती है उसको अग्नि कहते हैं समझाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है वास्तव में वो चीज़ है जी इस तो मेरा हाँ तो यहाँ दो है वस्तु अलग है घर घर अलग है मैं अलग हूँ यहाँ दो द्रव्य हैं और उनके गुण भी अलग अलग हैं कार जा है मैं चेतन हूँ हाँ ये मोटी भाषा ये वास्तविक नहीं है भाषा में कहीं वास्तविक भाषा होती है और कहीं अलंकारिक होती है जैसे आपको टैक्सी पकड़नी है तो आप क्या आवाज़ लगाएंगे टैक्सी टैक्सी सुनती है क्या सुनती है फिर आप तो बोल रहे हैं टैक्सी आप तो ऐसे आवाज़ लगा रहे हैं जैसे टैक्सी सुनती हो हैं? तो बोलते हम कुछ और हैं हमारा मतलब कुछ और होता है मतलब होता है टैक्सी ड्राइवर से हम आवाज़ लगा रहे हैं टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी को नहीं लगा रहे वो तो जाए फिर भी बोलते टैक्सी फिर आप बैठ कर से कार में रोहतक से और जाना था आपको दिल्ली फिर चलते गए चलते गए रास्ते में सांपला स्टेशन पहुंचे तो आपने कभी भाई सांपला आ गया सांपला आ गया या का आ गया। कार आ गई कार आई सांपला नहीं आया सांपला वहीं खड़ा है फिर जल्दी जाएगी कार बहादुरगढ़ आएगा फिर कहेंगे बहादुरगढ़ आ ना बहादुरगढ़ आता है ना मुंडका आता है ना शकुर बस्ती आता है कोई नहीं आता सब वहीं खड़े हम बोलते हैं कि भाई बस्ती आ गया बहादुरगढ़ आ गया सांपला आ गया रोहतक आ गया दिल्ली आ गया तो ये मोटी भाषा है इसी तरह से बोलते हैं मेरी आत्मा ये मोटी भाषा है वास्तव में मैं और आत्मा अलग अलग नहीं है मैं और आत्मा एक ही चीज है फिर भी हम उसको दो बनाकर बोल देते हैं ऐसा जी घर द्रव्य और वस्तु तो एक ही चीज है पदार्थ अलग चीज है दर्शन भाषा में दर्शन शास्त्र की भाषा में पदार्थ अलग चीज है और द्रव्य वस्तु चीज ये एक समान अर्थक है, है। द्रव्य का हो वस्तु का चीज का एक ही बात है लेकिन पदार्थ उससे अलग चीज है पदार्थ के लक्षण अभी तीन बताए थे क्या क्या बताए थे नाम नाम हो, नाम हो, जो जानने हो ठीक है ये पदार्थ के लक्षण है अब पदार्थों में द्रव्य भी है गुण भी है कर्म भी है सामान्य भी है विशेष भी है और समवाय भी छह पदार्थ हैं, छ के छे पदार्थ जबकि कोई द्रव्य है कोई गुण है ठीक है ना पर ये छे के छे वस्तु नहीं कह सकते छ के छ जो है इनको पदार्थ कहेंगे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय इनको पदार्थ तो कहेंगे लेकिन छओ को द्रव्य नहीं कह सकते द्रव्य तो छे में से एक, एक गुण का नाम भी पदार्थ है। पर वो द्रव्य नहीं लगाओ दिमाग दर्शन का पाठ है यहाँ कोई ढोलक नहीं बजानी मेहनत करनी पड़ती है दिमागी कसर है एक ही वस्तु उसके नाम दो है हाँ पदार्थ में अंतर समझ नहीं आये? अभी आएगा सभी पुरुष मनुष्य हैं क्या ये वाक्य ठीक है सभी पुरुष मनुष्य हैं ठीक है? है ना अब मैं उलट के बोलता हूँ सभी मनुष्य पुरुष है यह गलत है जबकि वही शब्द बोले मैंने उलट पलट करके वही शब्द बोले सभी पुरुष मनुष्य है यह तो ठीक है पर सभी मनुष्य पुरुष है यह गलत इसका अर्थ हुआ मनुष्य और पुरुष में फर्क दोनों 100 परसेंट इक्विल नहीं है मनुष्य शब्द में तीन कैटेगरी पुरुष स्त्री नपुंसक इन तीनों का नाम मनुष्य है पर तीनों का नाम पुरुष नहीं है तो पुरुष शब्द की सीमा छोटी है एक पार्ट पुरुष है दूसरा पार्ट स्त्री है तीसरा पार्ट नपुंसक है तीन पार्ट है और तीनों को भुला करके मनुष्य कहलाता है तो मनुष्य शब्द का अर्थ व्यापक है और पुरुष का अर्थ छोटा है अब इसी तरह से छह चीजें हैं छो का नाम पदार्थ है पर छयों का नाम द्रव्य नहीं है इसलिए द्रव्य की सीमा छोटी हो गई छह भाग हैं पदार्थों के द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय पदार्थ तो सब सब है छह इन सब छयों का नाम पदार्थ है जैसे मनुष्य तीनों का नाम पर तीनों का नाम पुरुष नहीं है ऐसे ही पदार्थ छओ का नाम है पर द्रव्य छओ का नाम नहीं है छे में से एक हिस्से का नाम द्रव्य है इस तरह से द्रव्य की सीमा छोटी हो गई और पदार्थ की बड़ी हो गई अंतर जितना अंतर मनुष्य और पुरुष है उतना अंतर पदार्थ और द्रव्य में अब कुछ समझ में आया ठीक है <laughs> तो हम कहां तक पहुंच गए सामान्य दृष्ट अनुमान की बात चल रही थी है ना, ना। तो सामान्य तो दृष्ट का दूसरा उदाहरण चल रहा था कि गुण द्रव्य के आश्रित होते हैं तो जहां जहाँ गुण होंगे गए वहां वहां द्रव्य अवश्य होगा गुण अकेला रहता है तो जहाँ इच्छा हो द्वेष हो, प्रयत्न हो ये सारे गुण पाए जाएं, समझ लो वहां पर कोई पदार्थ कोई द्रव्य है जो इन गुणों को धारण करता है जहाँ गर्मी है तो वहां पर अग्नि है जहाँ ठंडक है तो वहां पर जल है क्योंकि तो ठंडक बिना जल के रह नहीं सकती द्रव्य के बिना रहेगा नहीं तो जहाँ इच्छा द्वेष आदि गुण पाए जाते हैं वहां पर कोई ना कोई द्रव्य है ये अनुमान प्रमाण से सामान्य तो अनुमान से सिद्ध इस तरह से ये दूसरी व्याख्या होगी दृष्टांत बदल लिया बाकी नियम तो है सामान्य नियम के आधार पर जो बात जानी जाए उसका नाम सामान्य तो दृष्ट अनुमान है तो ये अनुमान पक्का है है इसमें कोई डाउट नहीं एक होता है प्रमाण अनुमान एक होती है संभावना पॉसिबिलिटी तो अनुमान और संभावना में अंतर है। इस अंतर को सब लोग नहीं जानते वो कहीं संभावना के आधार पर अनुमान बोल देते हैं अनुमान की जगह संभावना बोल देते हैं बड़बड़े इसमें सावधानी का प्रयोग करें संभावना में 100% गारंटी नहीं होती संभावना में सौ परसेंट गारंटी आप ट्रेन में जा रहे हैं मान लो ट्रेन में जाना आपको रेलवे स्टेशन पहुंच गए तो ट्रेन आने वाली है तो आपके अनाउंसमेंट क्या होगी कि फलानी ट्रेन के आने की संभावना है।, है अब वो क्या बड़ी सावधानी से बोलते हैं पहले बोलते थे दस बजे के दस बज के बीस मिनट पे फलानी ट्रेन आएगी अब आती नहीं पहले अनौंस कर दी आएगी फिर आती आती नहीं फिर कहते दो नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी तो जब आई तो तीन नंबर बदल दिया प्लेटफार्म तो लोगों ने शिकायत की आप दो नंबर बोल रहे थे अब तीन पे कर दी आप कह रहे थे दस बज कर बीस मिनट पर आएगी आई नहीं तो उनको सोचना पड़ा कि बात तो ठीक है शिकायत तो सही है हमने कहा था आएगी और आई नहीं तो अब उन्होंने थोड़ी सावधानी की अब वो ये बोलते हैं कि फलानी ट्रेन भिवानी एक्सप्रेस रोहतक स्टेशन पर दो नंबर प्लेटफॉर्म पर दस मिनट पर आने की संभावना है <laughs> सावधान आने की संभावना है कितने ना क्योंकि फिर नहीं आई तो फिर मारनी पड़ेगी कम से कम कह देंगे हमने जो ये संभावना है नहीं हम क्या कहेंगे तो उसमें गारंटी नहीं आने की संभावना है तो आ तो तो भी सकती है लेट भी हो सकती है पर अनुमान में संभावना नहीं होती उसमें गारंटी होती है। आपके दादाजी की दसें थी या गारंटी है संभावना गारेंटी। गारेंटी। गारेंटी है। तो जहाँ गारंटी है वहां अनुमान है वो प्रमाण है और तो जहाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता वो संभावना है अब थोड़े से बादल इकट्ठे हो गए तो किसी ने कह दिया बरसात होगी नहीं कोई गारंटी नहीं है बरसात होगी अभी तक कोई लक्षण पूरे बने नहीं है वर्षा तो वर्षा की संभावना है इसलिए मौसम विभाग वाले क्या बोलते हैं कि आज मौसम ऐसा रहने की संभावना है वो गारंटी नहीं देते तो गारंटी हो वहां है, वहां है और गारंटी नहीं है वो संभावना है इसलिए सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करें भविष्य की घटनाओं में बहुत सारी संभावना रहती है बदलने की क्योंकि परिस्थितियां बदल जाती हैं कारण बदल जाते हैं तो रिजल्ट भी बदले पर भूतकाल तो जो हो गया सो हो गया। उसको चेंज नहीं कर सकते आप दादा की दसवीं पीढ़ी हो गई से हो गई उसमें अब कोई फेरफार नहीं कर सकते पर भविष्य में वर्षा का तो फेरफार हो सकता है फिर तेज हवाई और बादल भी तो वर्षा नहीं हो उसमें तो संभावना है पर भूतकाल में वो भक्ति कर रहेगी इसलिए जब भूतकाल की बात करेंगे तो वो तो पूरे जोश के साथ कह सकते हैं ताकत के साथ कि हाँ ऐसा ही है ऐसा ही था और जब भविष्य की बात करें तो जरा सावधान रहें उसमें थोड़ा सोच समझ के बोलें यह गलत भी हो सकता है अगर आपने अनुमान लगा दिया और वो गलत निकला, तो वो दोष अनुमान प्रमाण का नहीं होगा आपका होगा अनुमान लगाने वाले व्यक्ति का दोष होगा वो कमी उस व्यक्ति की है उसको अनुमान ठीक लगाना नहीं आया उसने संभावना को अनुमान के नाम से बोल दिया ये गलती करें और जहां गारंटी हो भविष्य की घटना की वो फिर अनुमान है पृथ्वी किस दिशा में चल रही है किस गति से चल रही है सूर्य कहाँ चल रहा है चंद्रमा कहाँ चल रहा है सूर्य ग्रहण कब होगा चंद्र ग्रहण कब होगा वो पक्की गारंटी है उसमें फेरभार की संभावना नहीं है इसलिए उसकी तो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होगा चंद्र ग्रहण कब होगा कहाँ पर दिखाई देगा भारत में दिखाई देगा या ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा या अमेरिका में दिखाई देगा कितने बजे दिखेगा कितने बजे से कितने बजे तक दिखेगा कैसा दिखेगा उसकी तो आप गारंटी ले सकते हैं वो सारी चाल ग्रहों की चाल फिक्स है पर यहाँ वर्षा के बादलों का फिक्स नहीं है इधर हवाएं भी उधर चले जाएंगे फर्क तो पड़ गया ना तो क्यों फर्क पड़ गया उनकी कैलकुलेशन में गलती थी <laughs> चांद ने अपनी गति नहीं बदली चाँद ठीक चल रहा अपनी दिशा में पृथ्वी ठीक चल रही है उनकी गणना में गलती थी तो गलती मनुष्यों की थी प्रमाण की गलती नहीं थी जो उस लाइन में एक्सपर्ट होते हैं वो ठीक ठीक है ना <स्थाँगा> तो प्रमाण कभी भी गलत नहीं होता प्रमाता गलत हो सकता है वो अल्पज्ञ है उसकी भूल हो सकती है प्रमाण की गलती नहीं होती इसीलिए उसको प्रमाण कहते हैं प्रमाण कार्य है जो कभी गलत ज्ञान नहीं कराता जो ठीक ही ज्ञान कराता उसी का कर नाम प्रमाण है ठीक हो गया तो संभावना और प्रमाण में अंतर है ये बात भी मन में रखें और जब आप भाषा बोले व्यवहार करें तो सावधानी से बोले जहाँ जहाँ संभावना हो भी सकती है नहीं भी हो सकती तो वहाँ संभावना शब्द का प्रयोग करें और जहाँ गारंटी हो वहीं अनुमान का प्रयोग करें कि यह पक्की बात है सौभाग ऐसा ही होगा हाँ तो बिल्कुल ठीक है वो गिनती कर रखी है उन्होंने और सुबह निकाल देते हैं अखबार में कि इतने बजे सूर्योदय होगा इतने बजे सूर्यास्त होगा और वो ठीक उतने ही बजे होता है क्योंकि पृथ्वी और सूर्य की गति उनको पता है दिशा भी पता है स्पीड भी पता है दिशा भी पता है इसलिए वो गिनती कर लेते हैं और वो ठीक होती है बिल्कुल ठीक है और ये जो भविष्य बल बताते हैं ये वो है इससे बच के रहना शनि आपके घर में शनि चढ़ गया है आपको मंगल चढ़ गया अभी कल पेपर में एक शनि वाला था था एक एक देवता में उस पर भी कोई आरोप लगा था था। आ, तो आप टिप्पणी कर दी ये शनि महाराज जो दूसरों का शनि उतारता उस पर खुद पे शनि चढ़ गया <laughs> दूसरों का शनि उतारता था उस पर खुद पे शनि चढ़ गया हाँ तो भविष्य हस्तरेखा के सब झूठ है इसके चक्कर में नहीं ठीक है, है, है।, है जी, बोलिए। हाँ, ये तो नक्षत्र की और परिभाषा अलग है आठ वस्तु है और वस् दो तरह के वस्तु हैं एक वसु वो है जिन पर प्राणी बसते हैं जिन पर प्राणी बसते हैं निवास करते हैं जैसे पृथ्वी तो पृथ्वी ऐसा वस्ु है जिन पर मनुष्य अभी प्राणी बसते हैं दूसरे वस्तु वो हैं जो प्राणियों को बसाने में सहायक हैं। तो मंगल बुध अभी जो ग्रह हैं, ये प्राणियों को पृथ्वी पर प्राणियों को बसाने में सही तो सूर्य भी उसमें से है वो भी पसाने में सहयोगी है चंद्रमा भी सहयोगी है तो इनको सबको आठ वस्तु के नाम से स्वीकार किया परंतु ग्रह और नक्षत्र इनकी परिभाषा अलग अलग है तो यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में एक होते हैं नक्षत्र दूसरे है ग्रह तीसरे कु्रह हाँ ये पहले क्या पहले नक्षत्र, नक्षत्र दूसरे ग्रह और तीसरे उपग्रह इनकी परिभाषा ऐसी है जो स्वयं चमकता है अपना प्रकाश स्वयं फेंकता है उसका नाम है नक्षत्र स्टार तारा सूर्य ठीक है नक्षत्र कहो तारा कहो स्टार कहो सूर्य कहो एक ही बात वो है नक्षत्र जो स्वयं चमकता है जैसे सूर्य तो हमारा सूर्य स्वयं चमकता है अपनी लाइट स्वयं फेंकता है इसको क्या बोलेंगे नक्षत्र। नक्षत्र अब जो नक्षत्र के चारों चक्कर काटता है, उसका नाम है ग्रह। जैसे हमारी पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो पृथ्वी को क्या बोलेंगे ग्रह तो मंगल है बुध है बृहस्पति है शुक्र है शनि है प्लूटो है पृथ्वी है ये सब क्या है ये ग्रह ग्रह हैं हैं सूर्य है, के चारों ओर चक्कर काटते सारे कहलाते चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है तो सूर्य को क्या बोलेंगे नक्षत्री को क्या बोलेंगे ग्रह और चंद्रमा को उपग्रह ये तीन परिभाषाएं हैं नक्षत्र ग्रह और ग्राफ। अब ये जो हस्तरेखा वाले भविष्यफल है वाले हैं ना ज्योतिष वाले झूठे ज्योतिषी ये क्या करते हैं ये कहते हैं नौ ग्रह है। अभी इनके नौ ग्रह तो सुनिया कौन कौन से आपको इनकी अकल पता चल जाएगी कितनी अकबर एक तो सूर्य को ग्रह बताते हैं जो कि नक्षत्र है एक गलती सूर्य स्वयं प्रकाश देखता है वो नक्षत्र है उसको ये ग्रह बता रहे है। दूसरा चंद्रमा वो उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है उसको ग्रह बता रहे है। दो पृथ्वी ग्रह है जिस पर हम रहते हैं और जिसका प्रभाव हम पर सबसे अधिक पड़ता है अभी दूसरी मंजिल से आदमी नीचे गिरे अभी उठे गए मर भी सकता है ठीक है दो तीन मंदिर से गिर जाए अभी टूटे भी मर भी सकता है तो जिस पृथ्वी का हम पर प्रभाव पड़ता है उसका नौ ग्रहों में नाम ही रहेगा उसका नाम ही नहीं पृथ्वी तीन ग्रह की चौथी और पांचवी वो है राहु और केतु राहु केतु नाम का ग्रह दुनिया में कोई है ही नहीं और सबसे ज्यादा इतनी दो सीटे राहुल से वो कहते हैं शनि के चौथे घर में राहु बैठा है मंगल के पांचवें घर में केतु बैठा है वो तुम्हारा से तनाश करेगा अब राहु केतु कुछ है ही नहीं खाम का डरा रहे लोगों को और डरा डरा के पैसे वसूल करते हैं तुम्हारे लोग पैसे उतार देंगे शरीका का प्रभाव उतार देंगे राहु का उतार देंगे केतु का उतार देंगे और अंगूठिया पहनाते हैं और क्या क्या, क्या चाहिए ग्रह पंद्रह साहब है राहु केतु नाम से नाम राहु केतु नाम का कोई ग्रह पंद्रह दुनिया में है ही नहीं तो ही नहीं। तो नहीं है एक मिनट अब देखो दो गलती और फेर इसलिए हम कह रहे फेर इनकी बात के चक्कर में मता ये राहु केतु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते न मंगल शनि बिगाड़ सकते ये सब लोगों को डरा डरा कर धमका धमका के उनसे पैसे हंसते हैं और क्या करते हैं देखो जी ये बंबई से मंगाई आपके लिए शनि ग्रह की अंगूठी बीस हज़ार रुपये की स्पेशल आपके लिए मंगाई और वो पड़ोस में से ढाई सौ रुपये की खरीद लाएगा ढाई सौ रुपए की अंगूठी खरीद लाएगा और बेवकूफ़ बनाएगा कि बंबई से स्पेशल मंगाई है शनि की अंगूठी पचास हज़ार बीस हज़ार की ये अंगूठी ऐसे अंगूठते हैं लोगों को हाँ जो है तो जो और दो रूट क्रॉस करते है आपस में उसका नाम राहुल दूसरे क्रॉसिंग का नाम तो कोई थोड़ी थोड़ी है चौराहा तो, तो कोई प्लेनेट नहीं होता ना ये तो प्लेनेट बता रहे उसको वो बता है वो चीज कैसे हुए थे वसु ऐसे हैं कि ये मंगल आदि जो हैं पृथ्वी पर प्राणियों को बसाने में सहयोग करते हैं तो तो पृथ्वी है। जल अग्नि वायु आकाश ग्रह नक्षत्र और एक आठवा और है सूर्य सूर्य भी है सूर्य और चंद्र हाँ सूर्य चंद्र और नक्षत्र ठीक है ये हो ये गए वसु अब वो देख लो अगर कोई सहयोग करता हो तो वसु कह देंगे नहीं करता तो छोड़ देंगे ग्रह तो है हाँ तो वसु नहीं बनता तो छोड़ देंगे उसको वसु नहीं मानेंगे अगर हमारे बसाने में सहयोगी है ये फिर खगोल शास्त्री के पास जाओ वो बताएगा सहयोग करता है, नहीं करता है। हाँ। तो हो गया गया नहीं बस हैं हैं आते है। हाँ ठीक तो है, थी। हाँ, है। तो, में तो नक्षत्र में तो करोड़ों नक्षत्र है वो सारे के सारे वस्तु कहलाएंगे सिर्फ आठ का मतलब एक दो तीन आठ नहीं है ठीक है इसको थोड़ा है। अच्छा अच्छा वो बात तो उसमें क्या संशय क्या संशय आ रहा है उसमें ये उसको लिखाया गया मंगल को ग्रह लिखा नहीं नहीं है वि नहीं है? तो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भी नहीं है और हाँ तो इसका उत्तर है की यदि देव जो परिभाषा बताइए ना यदि उस परिभाषा में आता है कि बसाने में सहयोगी है तो तो वसु मान लेंगे और अगर बसाने में सहयोगी नहीं है तो वसु नहीं मानेंगे ग्रह मान लेंगे अब थोड़ा बहुत तो सहयोग करता ही होगा वरना बराना व्यर्थ है तो क्यों मना ईश्वर ने अगर सहयोग नहीं करेगा तो कुछ तो करता ही होगा बैलेंस करने में कहीं तो सहायता देता ही होगा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा लीजिए उसकी गति को कंट्रोल करने में हो सकता है उसका कुछ ग्रेविटेशन फोर्स का कारण हो वो फिर इसीलिए कह रहा हूँ खगोल शास्त्री से पूछो जिसका विषय है वो आपको बताएगा कि मंगल का हमारे साथ क्या लेना देना है कोई हमारे साथ सहयोग है या नहीं है या उसको क्यों बनाया गया सौर में उसका क्या लाभ हानि है वो खगोल शास्त्री बताएगा ठीक बता तो है भाष्य भूमिका में क्या लिखा है उसमें मंगल का नाम है तो जिस काम के लिए हमारे वो एक मिनट शांति एक मिनट ना आप गुस्सा मत करो आप सारा माहौल खराब मत कीजिए भाई आप भी तो गलत कर रहे हैं आप भी तो हमारा माहौल खराब कर रहे हैं आप कौन सा अच्छा कर रहे हैं आपको मैंने कह दिया शांति रखो। एक का रही इसको ढूंढना पड़ जाएगा ठीक है नहीं तो कहीं और पूछ लेगा जी। हाँ जी। में क्या लिखा है? का से लिख दिया अच्छा। ये अलग दिशा प्रसंग से कह देते हैं कभी और हो सकता है किसी शास्त्र में देव और ग्रंथ में ये अलग नाम लिखे ऐसा भी हो सकता है चलो देख लेंगे पूछ लीजिएगा किसी और से तो हमारी बात चल रही थी पर चार प्रमाण थे जिनमें से दो की चर्चा हो गई है अनुमान ठीक है समय भी समाप्त हो गया एक अनंत है जी में रह सकती है जैसे आत्मा तो बिल्कुल है। है। तो इसका उत्तर है की इच्छाए एक व्यक्ति में अनंत नहीं है नहीं तो आत्मा का गुण है पर एक आत्मा में अनंत इच्छाएं नहीं रहती सीमित है हम ऐसा बोल देते हैं कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं वो एक व्यक्ति के लिए नहीं बोलते। देते करोड़ों आत्माएँ हैं उनकी सबकी इच्छाएं मिलाएं तो बहुत हो जाएंगी पर एक आत्मा के अंदर तो इच्छाएं लिमिटेड हैं वो थोड़ी बढ़ती जाएंगी, और बढ़ती जाएंगी जितनी पूरी करते जाएंगे और बढ़ती जाएंगी फिर भी कहीं ना कहीं उसकी सीमा आ जाएगी एक सीमा आ जाएगी एक आत्मा में इच्छाओं की सीमा आ जाएगी अनंत इच्छाएँ एक व्यक्ति में नहीं रहती अलग अलग आदमियों में जो आत्मा है में हो गया तो किसमें भेद हो गए आत्मा, आत्मा में भेद नहीं है इच्छाओं में भेद है आत्मा न न दो तरह की इच्छाएं दो प्रकार की इच्छाएं एक स्वाभाविक इच्छा एक नैमित्तिक इच्छा स्वाभाविक इच्छा में कोई अंतर नहीं है नैमित्तिक इच्छा में अंतर है स्वाभाविक इच्छा है जो सब में पाई जाती है वो है सुख की इच्छा आपके अंदर सुख प्राप्ति की इच्छा है या नहीं, नहीं। किसमें नहीं है ये बताओ सब में, सब में तो एक जैसी होगी ना सारी आत्माएं सबको सुख प्राप्ति की इच्छा है इस इस दृष्टि से देखें तो सब आत्माएं एक जैसी होगी अब जो न, ये स्वाभाविक इच्छा है ये सबके अंदर एक जैसी है, कुछ नैमित्तिक इच्छाएं हैं वो अलग अलग उससे वो व्यक्ति अलग पहचाना जाता है एक को धन कमाने की इच्छा है एक को नहीं है एक को ज़्यादा धन कमाने की इच्छा है एक को कम कमाने की इच्छा है एक को समान की इच्छा है एक को नहीं है एक को चेला बनाने की इच्छा है एक को नहीं है एक को लड्डू खाने की इच्छा है एक को नहीं है एक को पेठा खाने की इच्छा है एक को नहीं है इससे अंतर पता चलता है जिससे वो व्यक्ति पहचाना जाता है और उससे हम व्यवहार कर लेते हैं तो इच्छाएँ दो तरह की हैं स्वाभाविक और नैमित्तिक स्वाभाविक इच्छाएँ सबकी एक समान है की में अंतर है। उसी अंतर से हम पहचानते और व्यवहार करते हैं। तो जो की वो भी लिमिटेड उनकी भी सीमा है। सीमित होंगे तो आत्मा में, में सीमित इच्छाएं है सीमित गुण अन ओ उनका उच्चारण करेंगे यो नमः सबको सागर नमस्ते जी प्रसाद है क्या कल हमारी इस न्याय प्रश्न तो तो तो की कक्षा सुबह 10 बजे तक होगी और ऐसे शाम को नहीं